जेरे माह ने पढ़ना सीखा जो एलम जेरे माह पुरानी रेल पटरियों के स्लीपरों से बाढ़ बनाना जानता था और वो छाछ के स्वादिष्ट पैन बनाना जानता था लेकिन वो पढ़ना नहीं जानता जेरे माह पेड़ के लट्ठों से मेज बनाना जानता था मेपल के पेड़ों के रस से मीठा सिरप बनाना जानता था लेकिन वो पढ़ना नहीं जानता जेरेमा सुंदर टमाटर लंबे हरे खीरे और दानों से भरी मक्का उगाना जानता था लेकिन वो पढ़ना नहीं जानता वो जानवरों के पद छापों से उन्हें पहचान सकता था वो मौसमों के संकेत जानता था लेकिन वो लिखे अक्षरों और शब्दों को नहीं पढ़ पाता था मैं पढ़ना सीखना चाहता हूँ जेरेमा ने अपने भाई जैक्सन से कहा तुम्हें बूढ़े आदमी हो जेरेमा जैक्सन ने कहा तुम्हारे अपने बच्चे और नाती पोते हैं और तुम बहुत सी चीजें करना जानते लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता हूँ जेरेमा ने कहा ठीक है उसके भाई ने कहा तो फिर सीखो मैं पढ़ना सीखना चाहता हूँ जेरे ने अपनी पत्नी जुलियाना से कहा तुम जैसे हो वैसे भी काफी अद्भुत हो जूलियाना ने कहा और फिर उसने जेरे की सफ़ेद दाढ़ी को सहलाया लेकिन मैं उससे भी बेहतर बनना चाहता हूँ जेरे ने कहा ठीक है उसकी पत्नी ने कहा पढ़ना सीखो फिर तुम मेरे लिए कुछ भी बढ़ सकते हो फिर जुलियाना बुनाई करते हुए अपने पति पर मुस्कुराई मैं पढ़ना सीखना चाहता हूँ जेरे अपने पुराने कुत्ते से कहा बूढ़े कुत्ते ने बस उसे देखा फिर वो जेरे के पैरों के पास कालीन पर लेट गया। जेर ने सोचा मैं पढ़ना कैसे सीखूंगा मेरा भाई मुझे नहीं सिखा सकता मेरी पत्नी मुझे नहीं सिखा सकती मेरा बूढ़ा कुत्ता मुझे नहीं सिखा सकता फिर मैं भला सीखूंगा कैसे जेरे ने सोचा और सोचा और फिर वो मुश्किल आया अगली सुबह जेर सूर्योदय के समय उठा और उसने अपना दिन का काम पूरा किया फिर उसने अपने हाथ पैर धोए अपने बालों और दाढ़ी को ब्रश किया और अपनी पसंदीदा कमीज में उसने नाश्ते के लिए बिस्कुट और टमाटर की सब्जी बनाई और दोपहर के भोजन के लिए एक पैक किया। फिर उसने से कहा और से गली में चल रहे में गए तब जेरमा भीतर भी भी चला गया मिसिज चंबल उसे देखकर मुश्किल आई जेरमा ने टीचर से कहा मैं भी पढ़ना चाहता हूँ टीचर ने एक खाली सीट की ओर इशारा किया और जेरेमा उस पर बैठ गया बच्चों मिसिस चम्बल ने कहा आज हमारे यहाँ एक ने ने बच्चों बच्चों द्वारा बनाए गए अक्षरों और को सीखना शुरू किया। कुछ बच्चों ने उसमें उसकी मदद भी की। दोपहर की छुट्टी के समय झेरमा एक पेड़ के नीचे बैठकर बाकी बच्चों को कहानियां सुनाता था उसने सारा और डीबिट को चिड़ियों की तरह चेहकना और हंस की तरह आवाज निकालना सिखाया जल्दी जेरमा कुछ शब्द सीख गया उसने अपने पाठों को ध्यान पाटु का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया वो हर दिन लिखने का भी करता था।, सीखा भी रहा था। उसने मिलर के बच्चों को छोटे चाकू से लकड़ी के जानवर तलाशना सिखाया उसने मिसेज चंबल को सेब की चटनी बनाना सिखाया और साथ में सीटी बजाना भी सिखाया कुछ समय बाद जेरे मा अक्षरों को जोड़ जोड़कर पढ़ना सीख गया और फिर वो अपनी खुद की कहानियां लिखने लगा उसने गिलहरी के बच्चों को बचाने के बारे में लिखा उसने नदी में तैरने के बारे में लिखा उसने उस दिन के बारे में लिखा जिस दिन वो अपनी पत्नी से पहली बार मिला था जुलियाना ने जेरमा को रात के खाने के बाद मेज पर लिखाई का अभ्यास करते हुए देखा तुम मेरे लिए कुछ कब पढ़ोगे तुम मेरे लिए कब पढ़ोगे जुलियाना ने पूछा जब सही समय होगा तब जेरमा ने उत्तर दिया एक दिन जेरमा कविताओं की किताब स्कूल से लेकर स्कूल से घर लेकर आया वो कविताएं पेड़ों बादलों नदियों और तेजी से भागते हुए हिरनों के बारे में थी जेरे ने उसे अपने तकिये के नीचे छिपा कर रख दिया उस रात जब वो और जुलियाना बिस्तर पर लेटे तो फिर उसने वो किताब निकाली सुनो जेरमा ने कहा उसने कोमल पंखुड़ी और गुलाब की मीठी सुगंध के बारे में कविता पढ़ी उसने समुद्र के किनारे की तेज लहरों के बारे में एक कविता पढ़ी उसने प्रेम के बारे में भी एक कविता पढ़ी जुलियाना ने अपने पति की भूरी आंखों में देखा अरे जेरे जुलियाना ने कहा अब मैं भी पढ़ना सीखना चाहती हूँ जेरमा जुलियाना को देखकर कर मुझको आया प्रिय कल हम नाश्ते के बाद पहला अपना पहला शबक शुरू करेंगे और फिर जेरमा ने पत्ती बुझा दी